है भक्त के जिह नमा भक्तबत्ल कृपाशील को धामद्याम सुंदर भूनाथ मंदर प्रफुल्ल कंजोचनमदाजोश मोचन प्रनम बाहुविक्रमं बहु प्रमेय वैभव मृषंग साफ सायक धरम तलोकनायक दिनेशवश मंडनम महेश चापखंडनमींद्र सतरंदनम सुकंद वनम मनोज वैवंद जादेश सोवित विशुद्ध बोध पित्रह समूषणापहमुरापति सुखाक सका गतिशक्ति साज शचीपति प्रिया भजन तीन मतरा पतं नोपवादर्तवी कुसुले व्यक्ति सदा ददंसी मुदार निरस्तियांसकमु गिरीहमी जगदुरु शाश्वत तोल भजा भावल्लवीना दुर्लभम सभतकलपं सुमन वह अनुपरूप न तो हम जापति प्रसिदेन मानते सदादस् पठंते स्तविद नादरण ते पद ज ना प्रशय तदीय भक्ति संयुता गिरीपी कर्मुनी नय सुरचो रिपोरी चरणचरु नाथजने कर्मु ततिमोरे की जाती है ये रामचंद्र मानस में कई स्थानों पर दिखाया है बालकांड में जहां देखते हैं कि ब्रह्मा जी स्थिति करते हैं जब भगवान के अवतार होने के पहले सब देवता इकट्ठे होते हैं ब्रह्मा जी स्थिति करते हैं तो वहां भी ये बताया कि स्थिति कैसे करनी चाहिए यह समझकर कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है सब जगह व्याप्त है उसको उपस्थित समझ करके विज्ञान समझ करके साक्षात समझ करके उसकी प्रार्थना करनी चाहिए और हृदय में परमात्मा के प्रति आदर होना चाहिए विश्वास होना चाहिए समर्पण होना चाहिए और तनिष्ठ होनी चाहिए ऐसे के भाव से की गई स्थिति विधिपूर्वक स्थिति होगी और उसका फल भी अवश्य कुछ स्थितियां लोग आज इस प्रकार के करते हैं जहाँ केवल अपनी कामनाएं हैं वही भगवान के सामने व्यक्त करते हैं कि अपनी पीड़ाएं दुख हैं उन्हीं का करते हैं लेकिन शास्त्र मत ये है कि व्यक्ति को भगवान की महिमा का स्मरण करना चाहिए भगवान की महिमा का स्मरण करने और उसने समर्पण करने से व्यक्ति के जो दुख क्लोश आदि चिकित्साएं हैं वो अपने आप ही दूर होते हैं उनके कहने की आवश्यकता नहीं आवश्यकता यह है कि भगवान की स्थिति करते हुए भगवान की महिमा का स्मारण करें इसमें भी देखेंगे कि भगवान कि किस प्रकार के हैं उनकी क्या, क्या क्या महिमा है क्या क्या गुणधर्म हैं उनके है उन्हीं का निरूपण इसमें स्थिति इस में है तो इस स्थिति से यह पता लगता है कि भगवान राम वास्तव है क्या उनके चरित्रों से किसी को भले ही समझ में आवे तो एक साधारण मनुष्य मात्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं वो परमात्मा स्वरूप है और तो परमात्मा कैसा क्या होता है उसकी क्या विशेषता है क्या लक्षण कर्म है वो भी सभी यहाँ पर इसमें स्थित में कहा जाता है प्रांत मानस में इस प्रकार की 28 स्थितियां 28, अट्ठाइस उन स्थितियों को लेकर के कोई व्यक्ति इकट्ठा अच्छा उनका अध्ययन करे तो उपनिषदों में परमात्मा का निर्माण जैसा जो कुछ किया गया है वो सब इसमें आ गया है समस्त उपनिषदों का सार अट्ठाईस उपस्थितियों में विद्यमान देखेंगे नमामि भक्त बद अलग नहीं अब वो कहते हैं नमामि हम आपका नमन करते हैं वंदना तो करते हैं आपकी आप भक्त बद भक्त मत्सर बने भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले बच्चों ऊपर प्रेम रखने वाले बत्सर सब किया जैसे कि गाय अपने बच्चों के ऊपर मई जो आई गाय घर अपने बच्चे के ऊपर बड़ा प्रेम रखती है उसका बड़ा ध्यान रखती है बस ऐसा ही भाव भगवान का अपने भक्तों को इसलिए कहते हैं मैं मान भक्त और कृपाल और ये कहते हैं भगवान नहीं ये कृपाल भक्तों के लिए तो भगवान भक्तभत्सर है और जिसने धर्म प्राण प्यारी और सन्मार्गी जितने व्यक्ति हैं उनके ऊपर भगवान प्रपाद और बाकी और जो बच गए व्यक्ति उनके लिए शीद कोमलम उनके प्रति भगवान कोमल तो स्वभाव में है शीदवान है मानव सारे संसार के लिए सभी के लिए भगवान कन्यावारी है किसी को बड़े है भगवान के लिए कोई व्यक्ति बहुत है कोई कृपा पात्र है कोई सहायता के पास में हो ऐसे करके सब हैं लेकिन भगवान सबके साथ जैसे जो है, उनका सब के साथ है। के हैं उनका सबके साथ भगवान का संबंध है भजान के पदाम भजन अत्य हम आपके चरण कमलों का भजन करते हैं यहाँ भजन के मन शरण में है हम आपके चरण कमलों की शरण में है अचान नाम क्षा मदम अब देखो बीच बीच में इस प्रकार की बात आती रहते अकामी नाम माने जो निष्काम कामना दुष्काम और निष्काम नाम माने बहुवचन में हो गया कि तो जितने भी लोग निष्काम व्यक्ति हैं जिनकी को कोई कामना नहीं है ऐसे तो व्यक्तियों को भगवान अपना धाम प्रदान करते हैं स्व धाम धम धन्यवाद जो निष्काम व्यक्ति है मैंने जो अपने स्वंध कर्मों को कहते हैं लेकिन निष्काम भाव से करते हैं कोई लोग काम कामना नहीं रखते इन्हीं भोजन की साड़ी प्यादि की कामना नहीं रखते ऐसे व्यक्ति भगवान जो को समर्थित भाव से दर्शक के जीवन जीते हैं अपने समस्त कर्मों के परमात्मा मन समर्पण करते हैं ऐसे निष्काम कर लाते हैं ाम कर्म करने वाले व्यक्तियों को भगवान अपना धाम प्रदान करता है, अपना धाम से माने लिप्ति प्राप्त होती है उनको परमात्मा के दर्शन प्राप्त होते निकाण श्याम सुंदरम और भगवान जो है वो अत्यंत सुंदर श्याम धर्म का है हम सुंदर हैं नि के माने है अत्यंत बहुत अधिक सुंदर भगवान अत्यधिक सुंदर सुंदर सौंदर्य है और भवानाथ मंदरम भव मान संसार अमृनाथ के मान सागर संसार सागर का मंथन करने वाले मंदरम जैसे मंदराचल पर्वत में है समुद्र का मंथन करके उसको झकझोर करके भर दिया इसी प्रकार से भगवान जिसके हृदय में आते हैं तो वे उसके संसार को जीवने भी अपनी काल्पनिक संसार की रचना करी और उसके बंधन में पड़ गया कर्म के बंधन में जन्म के चक्र में उस संसार का भगवान निवारण कर देते हैं मने संसार से छटकारा कराने वाले भगवान है प्रफुल्लोचनम और फिर भगवान के शुद्ध स्वरूप की तरफ आ जाइए प्रखंड कंज उनके भगवान के आपके के जो है वह कमल के समान सुंदर है प्रखंड जमाने खुले हुए कमल के समान आपको सुंदर देते हैं मदादि दोष मोचनम और ये मद आदि दोषों का मोचन करने वाले हैं बहुत बार देखे इसमें एक बात आपको दिखाई देगी पहले भगवान के किसी गुण का वर्णन किया और फिर उसके प्रभाव का वर्णन किया जैसे भगवान के पदाम भजन कि हम आपके चरण कदमों की शरण में तो जो भगवान की शरण में जाता जा जा है तब तो फिर वो उसके माने भगवान की शरण के माने उसने विष्णु की समस्त कामना क्या की तो ऐसे निष्ठान तथ्यों के भगवान क्या करते हैं अपना धाम प्रदान करते हैं भगवान श्याम सुंदर भगवान है जिसका जो भगवान के सौंदर्य पर तरफ गया अत्यंत श्रद्धालुदान भगवान है उनका व्यक्ति स्मरण करता है तो फिर वो संसार कागज से छुटकारा पा जाता है प्रफुल्ल चंद्रोचनम जहाँ भगवान के जो विकसित कमल के समान सुंदर नेत्र कहे भगवान की दृष्टि पड़ी नहीं की चाह के मदाद दोष मोचनम भगवान के लिए तो चाहे हो मध आज दोषों का मोचन करने वाले मद मत्सर मध मत्सर चाहेंगे जब व्यक्ति को बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाए या बहुत बल प्राप्त हो जाए या बहुत पद प्राप्त हो जाए या बहुत धन प्राप्त हो जाए, हो जाए तो उससे व्यक्ति के सिर पर नशा करता है उसका नाम है मद मध्य ये मध जो ये है व्यक्ति का विनाश करने वाला है उसे दुख देने वाला है ये मध्यूर कैसे हो ये भगवान की कृपा दृष्टि से ही दूर होता है मत्सर को मैंने ईर्षा मध के साथ में आग लगा दिया उसके मैं मध मत्सर इत्यादि दूसरे और दीदीदार है ये सब जो है उसी भगवान की कृपा से ये सब दूर होते हैं प्रेम बाहो विक्रमण अब कहते भगवान के लंबी लंबी बाहें रंग आजान बाह जैसे कहते हैं कि बड़े लम्बी बाहें घुटनों शक्ति भगवान की लंबी बाहें हैं और विक्रम बड़े शक्तिशाली बाहें हैं भगवान की प्रभु अप्रमेय वैभवमें और ये प्रभो आपका वैभव अप्रमेय आपकी वैभव को क्या व्रम किया जाए उसकी कोई नाप अलग अनंत वैभव संपन्न है आप भगवान ंग चाप सायकम और आप जो हो निगम मन कर्कश चार धनुष साय बानुष बाण और कर्कश आप धारण किए गए हैं धर्म त्रलोक नायकम इनके धारण करने वाले हैं अस्लोक के नायक है तीनों लोगों के स्वामी आतेष वंश मंडनम और दुनिश वंश के मतलब सूर्यवंश जो मंडनम उसका मंडन करने वाले हैं ग्रेष वंश को जो है हो उसकी महिमा थी थी को बढ़ाने वाले सूर्य वंश वैसे ही महिमा बनता, था बड़ा शक्ति कीर्तिमान था रघुवंश वो वंश को भगवान राम ने अवतार लेकर के उसको और भी अधिक महिमान रूप बना दिया महेश चाप खंडन आपने जो वो हो शंकर जी का धनुष आपने तोड़ दिया महेश चाप वो जनकपुर में जाकर के भगवान ने शंकर जी का धनुष अब भगवान के दोनों प्रताप स्थिति में दोनों बातें हैं एक तो भगवान का निर्गो स्वरूप उसका भी वर्णन करते हैं भगवान का सगुण रूप और जो भगवान की लीलाएं हैं उनका भी वर्णन करते हैं और भगवान के शरण में जाने से जो फल प्राप्त होते हैं भगवान की कृपा से जो भक्तों को लाभ प्राप्त होता है उसका भी वर्णन करते हैं इसलिए कहते हैं कि यह महेश चापो खंडनम शंकर जी का धनष तोड़ने वाले आप मुनिन्द्र संत रंजनम और संतों का रंजन करने वाले हैं उनको आनंद प्रदान करने वाले <स्थाँगा> <स्थाँगा> मुनियों का आनंद क्या है परमात्मा ही मुनियों के हृदय में प्रकट होकर के आनंद प्रदान करता है मुनिभोग साधु लोग संत लोग त्यागी तपस्वी लोग ये विषय भगवान का सुख तो भोगते नहीं उनका तो क्या कर लेते हैं अब उनको यदि कोई सुख प्राप्त है तो क्या सुख प्राप्त है तो परमात्मा वो ही का आनंद उनको प्राप्त है, वही उनके अग्र में सगट होता है और उसी के आनंद आनंद रहते हैं मुनी बसंत रंजनन और सुरार वृंद व्यंजनन सुरार के माने है सदा उनके अन्य मान निषाचर निषाचरों के बृंदों का भंजन करने वाले हैं है? मान निषाचरों के समूहों का आगे चल करके भगवान प्रदूषण इत्यादि को मारेंगे पहले भी साढ़ा इत्यादि इनको सबको मारा है तो भगवान राम जी असुरों का संहार करने वाले हैं ये अद्र बोलते हैं मनोज मनोजैर अभी को तो इस प्रकार को बोलते हैं देखो तो मनोज बहिरी बंधितम मनोज तो के मने काम दैर्य के मने काम का दर्ज कौन है संकर मनो जी मनोज वह मन संकर् बंधितम मान लो वे आख की वंदना करते हैं शंकर जी भी आपकी की वंदना करते हैं ऐसे भगवान आप हैं अब उसको शंकर जी को आप जानते हैं शंकर जी जो है परमात्मा में विश्वास तो है मान लो शंकर जी है तो परमात्मा का जो विश्वास है वो व्यक्ति को समस्त कामनाओं से छड़ा देता है जब तक व्यक्ति को परमात्मा में विश्वास नहीं तब तक उसे भौतिक जगत के विषयों की कामना बनी है कुछ न कुछ कामना बनी है लेकिन जहाँ उसको हो परमात्मा में विश्वास हुआ कि तो एकमात्र तो सब शुरू परमात्मा ही है और उसके अपने जो कुछ है सब मिख्या है सपने के समान आभाष मात्र प्रतीत मात्र है तो ऐसे व्यक्ति की मन में कामना नहीं रह सकती कामना है समान तथा कहते और अजाध्यूर्घसे और आज आदि मैंने ब्रह्मा जी दे इत्यादि देवता है वे सब आपकी सेवा करते हैं माने ब्रह्मा विष्णु भाई से इत्यागि देवता दे दे दे? है उनके त्याग शक्ति पूज्य हैं माने ये भगवान राम का है परम ब्रह्म परमात्मा है सबसे अति प्राप्त के कर सकते हैं वही परमात्मा है अब देखिए विशुद्ध दे बोध भी ग्रहण इसके मैंने क्या हुआ विशुद्ध बोध माने बौद्ध बने चेतना तो शुद्ध चेतना के विग्रह हैं विग्रह मन मूर्ति अब कहते हैं आप जो विराजमान सामने ये हो चित करके विराजमान चितानंद में देह तुम्हारी, मारी जैसे कहते हैं कि आपके आनंद की धनी जूत हुआ आपका शरीर है ऐसी करते हैं आप कहते हैं विशुद्ध बौद्ध विग्रह ये भगवान को बहुत शरीर धारित है कहते हैं आप तो ज्ञान के मूर्तिमान रूप है समस्त दूषणापहन और समस्त दोषों का अपहरण करने वाले जो भगवान के ऐसे सुंदर स्वरूप का गुणिधान भगवान का चिंतन करता है उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं नमाम दिरापति हम नमन करते हैं इंदिरापति को आप इंदिरापति हैं इंद्रमण लक्ष्मी आप लक्ष्मीपति हैं नारायण हैं हम आपकी वंदना करते हैं सुखाकरण सुख आकरण सुख के भंडारण आकर्मण खान आप सुख की खान है और शतान गति सब वर्षों को गति देने वाले सब गति देने वाले आपके को उत्पन्ति प्राप्त होती है भजे सशक्ति सानुजम हम भजन करते हैं सशक्ति सानुगम या शक्ति मन सीताजी सीताजी भगवान श्री राम जी की शक्ति है सशक्ति मन शक्ति सहित सीता जी सहित और सानुजम मन अनुज सहित लक्ष्मण जी सहित लक्ष्मण जी और सीता जी सहित हम आपको प्रणाम करते हैं वंदना करते हैं सचि पति प्रिया अनुजम सचि इंद्रण पति इंद्र सचि पति कौन हो गए इंद्र हो गए इंद्र के प्रया के प्रिय अन छोटे भाई ये भगवान राम जो है इंद्र के छोटे भाई बामन रूप जो अवतार धारण किया उस कथा को स्मरण करो माने भगवान को तो ये वही अवतार पड़े समस्त अवतार भगवान सर हो रही है कही परमात्मा इन सब अवतारों को दिए हुए तो एक अवतार में भगवान राम इंद्र के छोटे भाई हो गए और तदंग्र मूल ए मरा अब अब कहते हैं कि तदंग मूल अंग्रम था चरण कि आपके चरणों के मूल के ये नरा भजन थी ये आपके चरणों का, का भजन करते हैं जो नर जो मनुष्य आपके चरणों का स्मरण करते हैं उनका ध्यान करते हैं ईद मच्छराहा है और वे मत्सर से मुक्त हैं उनमें उनके कोई मच्छर में दोष है मच्छर के मानी जाए मद मत्सर में उन पर मत्सर का है मत, तो उसके मद के बाद मच्छर का भी नाम गिना जाता है काम मो, और फिर मत्सर मत्सर के मानी ईर्षा दाह जन अपने से भी किसी को ज्ञानवान देखा तो उससे जलन होने लगी अपने से भी धनमान देखा तो उससे जलन होने लगी और उसके कारण से जलन के मने चढ़ाने लगा बड़ाने लगा तो ये दाह का परिणाम है मच्छर का परिणाम है तो ये कहते हैं भजन के ही में मत्सरा जो मत्सद त्याग करते है आपका इस प्रकार से भजन करते हैं पतन की नो भवारण वे भव अरणव में नहीं पड़ते भवारणव अरणव में सागर वे संसार सागर में गिर करके उसमें डूबे और उनकी तनकुटे और परेशान हो ऐसा नहीं होता माने संसार सागर ऐसी छुटकारा पा जाते हैं अब संसार की बात को बताने की बार जरूरत नहीं है संसार के माने जीव स्वयं अपनी मानसिक कल्पना के द्वारा अज्ञान की जो के जो राजात्मक संबंध आस्था जोड़ लेता है वही उसका संसार है मेरा उसका संसार है उस तो संसार में ही बना हुआ व्यक्ति जनता मरता रहता है और तो जब तक भगवान की स्वयं नहीं जाता तब तक कोई संसार को छुटकारा व्यक्ति का नहीं होता विपर्म बीच संकुल भवारणों का भी विशेषण है उसमें जो है बीच पे मैंने लहरें संसार कागर में लहरे का एक उठ रहे हैं संकुलित मैंने बहुत संकुलित बहुत लहरें उठ रहे हैं क्या समुद्र के ऊपर भरा पूरे समुद्र की सतह के ऊपर जहां देखो तो लहरें लहरे लह रहे उठ रही है और घर घर घर गया आवाज आ रही है ऐसी करके वितर्क है वितर्क मैंने कुतर्क संसार कागर में फड़े हुए हैं और नाना प्रकार के कुतर्कों में फड़े हुए हैं जो मे सब झूठी मूठी बातें हैं तरह तरह बातें हुई पुली लेकर -ले पीछे ला रहे है हाय हाय कर रहे हैं और संसार में लिखी हो रहे हैं। इस संसार का आकर छुटकारा कराने वाले भगवान है परम परमात्मा उनको कहते हैं विवित सदा भजन तुम मुक्त मुदा विवित मन एकांत एकांत में बात करने वाले सदा भजन सदा आपका भजन करते हैं इसलिए मुक्तय मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुख्य मन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुदा मन प्रसन्न हैं कि जो लोग मुक्ति चाहते हैं वो एकांत बास करते हैं और एकांत बास करके और प्रसन्नता के साथ में आप पहले अंतर्भन करते रहते हैं उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है और यर्ष इंद्रियादितम और ऐसे लोग क्या करते हैं इंद्रियादीतम महर्ष है इंद्रिया विष्णों का रस लेती रहती है लेकिन ये लोग एकांत बास करके इंद्रियों के विश्वों का रस त्याग लेते हैं अपने इंद्रिय भोगों को छोड़ करके प्रयास की गतिम स्वतंभ जो प्रयास करते हैं उस प्रकार से उनको गति क्या प्राप्त होती है स्वतंत्र गतिम से प्रयां की मन उनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है जो आपका चिंतन करते हुए स्वतंत्र अपने आप के अपने आत्मस्वरूप की उपलब्धि उनको हो जाती है तो एकांत बात करें इंद्रियों के विषयों से अपने मन को अलग घटाए रखें शनि में खोकर के शांत होकर के भगवान का निरंतर ध्यान चिंतन करे तो संसार की जाल जितने भी संसार जाल है वो तो सबुख जाता शांति निस्ान मिल जाते है समेत मध्यूतम प्रभो हूँ ऐसे एक अद्भुत जो है और निविधन जिसको भी किसी प्रकार की कामना नहीं ईश्वर दुधम जो सबका ईश्वर है जो मान सब सब जगह है जगत गुरु जो सबका जगत गुरु है और जो शासक शासक सर्वत्र विद्यमान हमेशा रहने वाला है अविनाशी है और त्रीय और जो प्रिय नियम के वन वो स्त्री है एक है अब ये सब भगवान के लक्षण बता दिए वो परमात्मा एक अद्भुत वस्तु मेरी अलौकिक वस्तुएं जैसे होती है ऐसा परमात्मा नहीं अलौकिक विभिन्न परमात्मा है प्रभु है मेरे सबका स्वामी है वही है कि मैंने परमात्मा को किसी कोई कामना है और ईश्वर मैंने वही ईश्वर भी है समस्त जगत का स्वामी भी है विदौर मैंने सारी जगत में वो व्याथ भी है सबके हृदय हृदय में भी व्यात है सबके और वो सबका गुरु भी है सारी जगत का वही गुरु है मार्गदर्शन देने वाला है जो जो प्राणी मनुष्य संसार सागर में पड़े हुए जाते दुखी हो रहे हैं उनको मार्ग दिखाने वाला भी वही परमात्मा रास्ता दिखाता है तो तुम किस प्रकार के इस संसारु छू सकते हो तो जगत गुरु भी वही है और साक्षक है परमात्मा अविनाशी अनादि अनंत है और प्रियन अब देखो प्रिय शब्द यहां पर आ गया जागृत और प्री एक चौथी अवस्था जो तुरी है जो सभा में मन बुद्धि आदि दुनिया मन बुद्धि जितनी है ये है अहंकार आदि की वृतियां ये सब शांत हो जाती है लेकिन निद्रा नहीं आती मन शिशुतावस्था में भी समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं और पूरी में भी हो जाती है लेकिन पुरी में ज्ञान दिश्चित रहती है शिशुत्व में आज ज्ञान रहता है तो ज्ञान की अवस्था में रहते हुए और जब मन बुद्धि की मृतियां सब शांत हो जाती हैं तो जो नित्य संकल्प शेष है वही आप कर सकते हैं तो ये, आप प्रिय ही हैं ये, आप ये, ये जोने जोने है आप प्रियवलम और केवल मैंने एक वर्ष वहीपरम परमात्मा जो सच, सच्चिदारम का स्वरूप है वही एक मात्र सत व्रस्त होकर सर्वेत्र विद्यमान है और उसके अतिरिक्त कहीं कुछ है नही। नहीं भजान भाव बल्लभम हे भगवान हम आपका प्रयोग करते हैं भाव बल्लभ हम भाव भी बल्लभ के वृत्ति भाव बल्लभ इस व्यक्ति के भाव को ही आप देखते हैं और कोई पूछे कि भगवान की कैसी पूजा है अराधना करनी चाहिए क्या तरीका है क्या नियम है तो नियम तो सब है जो कुछ करते भले करें लेकिन सबसे बड़ा नियम ये है कि भगवान के प्रति भाव को हो प्रेम तो हो समातन भाव तो हो आ? वो प्रिय भगवान भगवान ने कितना पूजा में आपने लगा दी कितनी उसके लिए निरता डाली वो जरा मात्र नहीं है मात्र है भाव का एक कैसे है कि नमाम भाव बल्लभ और कुयोगी नाम से दुर्लभ हम चले जो कुयोगी हैं उनके लिए आप बड़े दुर्लभ भक्तों के लिए भगवान जितने सुलभ हैं कयोगियों के लिए उतनी ही दुर्लभ कुयोगी के मैंने दो है कि जो अपने दुष्णों में लिप्त वाले बौद्धिक उनके लिए कुल योगी कर दिया बौद्धिक व्यक्तियों के लिए